कवितावली अरण्य कांड मारी चानु धावन है प्रिया प्रिय बन धुलस तुलसी छबि छिछाए देख मिगा मिग कहे प्रिय बैन तियतम के मन भाए हे मकुर अंगक संग सरा सनुसाय रघुनायक धाये पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी के समीप स्वभाव से ही सुन्दर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं साथ में प्रिया श्री जानकी जी और प्रिय बंधु शोभित हैं गोसाई जी कहते हैं उनके सब अंग बड़े ही शोभावान हैं उस समय एक सोने के मृग को देखकर कर मृगनिनी श्री जानकी जी ने उसे लाने के लिए जो प्रिय भचन कहे वे प्रियतम के मन को बहुत प्रिय लगे तब रघुनाथ जी धनुष बाँ ले उस सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े इति अर कांड